प्रश्नोत्तर दीप माला भक्ति और उपासना जिज्ञासा गीता में भगवान ने जो भक्तों के योगक्षेम वहन की बात कही है उसका तात्पर्य क्या है समाधान उत्तर काशी की सन उन्नीस की एक घटना में आपको सुनाता हूँ उसी वर्ष आबू वाले स्वामी जी स्वामी महेशानंद गिरिजी ब्रह्मचारी रूप में वहाँ पहुंचे थे एक दिन उन्होंने एक वृद्ध महात्मा के सामने यह प्रश्न रखा कि पुराने समय में उत्तर काशी में न तो महात्माओं के रहने के लिए आश्रम थे और न ही भिक्षा के लिए कोई अन्य क्षेत्र महात्मा लोग कच्ची कुटिया अथवा विश्वनाथ मंदिर के पास छप्पर में रह लेते और गांव से भिक्षा करते थे भोजन में नमक भी कभी कभार ही मिलता था क्योंकि पहाड़ों में नमक बहुत महंगा था भगवान की प्रतिज्ञा है अनन्य अनन्याश्चिंतों माम ये जना पर्युपासते तेषाँ नित्याभियुक्ता योगक्षेम वहाम्य हम वे महात्मा भजन तो बहुत करते थे फिर भगवान उनका योगक्षेम क्यों नहीं संभालता था खाने को नमक भी नहीं देता था इसके विपरीत हम लोगों का भजन तो कमजोर है पर सुविधा बहुत बढ़ गई है रहने को आश्रम है भिक्षा के लिए अन्य क्षेत्र है भंडारे होते रहते हैं बहुत वस्तुएं मिलती रहती है वह हमारा ख्याल रखता है और इतना भजन करने वालों का ख्याल नहीं रखता फिर भगवान की प्रतिज्ञा का क्या, क्या हुआ महात्मा ने बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने कहा देखो महात्मन भगवान तो कल्प वृक्ष हैं उसके नीचे जो संकल्प करो वह पूरा होता है उन लोगों को फकीरी का ही शौक था हमारा जीवन त्यागमय तितक्षामय हो यही उनका शौक था सुविधाओं को वे चाहते ही नहीं थे उनका योगक्षेम भगवान उसी प्रकार वहन करता था उन्हें फकीरी ही देता था हम लोग तो खाने पीने की सुविधा पैसा यश सब कुछ चाहते हैं भगवान का आश्रय लेकर जो चाहेगा भगवान वही देगा इसलिए साधक को प्रति योगक्षेम वहन का अर्थ सुविधा देना नहीं है भगवान उसकी साधना के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराता है उसके विवेक वैराग्य और मुमुक्षा की रक्षा करता है उसके फकीरी के शौक की रक्षा करता है योग क्षेम केवल रोटी पानी की बात नहीं है साधक के साधना के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी प्राप्ति कराना ही योग है और उसकी जो अभ्यास जन्य स्थिति है उसकी रक्षा करना ही क्षेम है इसलिए यदि साधक के किस लिए किसी अवस्था में थप्पड़ की जरूरत है तो भगवान उसका भी योग कराता है उसके जीवन में अपमान का योग लाकर उसकी बुद्धि को जगत से हटाता है उसके अंदर जो समत्व है उसकी रक्षा करता है इन सब शब्दों को बड़ी सूक्ष्मता से ठीक समझकर रखना चाहिए जिज्ञासा अनन्य भक्त क्या अपने इष्ट से अतिरिक्त किसी अन्य देवता को प्रणाम न करे समाधान यदि ऐसे भक्त की दृष्टि में यह आता है कि राम की मूर्ति ही मेरे इष्ट है इससे अतिरिक्त नहीं तो वह प्रणाम नहीं करेगा क्योंकि अपने इष्ट से अन्य दूसरा कोई उसके लिए उपास्य नहीं है परंतु यदि भक्त ऐसा सोचता है कि सभी मूर्तियाँ मेरे इष्ट की ही हैं तब तो वह सभी को प्रणाम कर सकता है तुलसीदास जी ने भी कहा है सो अनन्न्य जा अस मति न तरई हनुमत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत मानस संसार में चर अचर जो भी पदार्थ है सब मेरे इष्ट के ही रूप हैं जब भक्त ऐसा मानेगा तब तो सभी को प्रणाम करेगा सभी देवताओं का रूप मेरे इष्ट ने ही धारण किया है यही उसका भाव बनेगा हमें तो यही दृष्टि ठीक लगती है